देवी भागवत छठा स्कंद मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति और राजा से विवाह नारद जी कहते हैं मुनिवर मैं इस पामन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनो वस्तुतः माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को योगवेदता मुनि भी जानने में असमर्थ हैं चर अचर संपूर्ण जगत तथा तो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत सब सब माया के अधीन है क्योंकि यह अजय और दुश्चिंत है एक समय की बात है अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई अतः मैं स्वर्ग से चल दिया मैं मनोहर श्वेत द्वीप में जा रहा था मेरे द्वारा स्वर और ताल से सुशोभित विशाल वीणा बज रही थी शाम आदि सात सर्वों के साथ मैं संगीत का गायन कर रहा था श्वेत द्वीप में पहुँचने पर मुझे देवाधिदेव भगवान विष्णु के दर्शन हुए वे हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे कौस्तुभमढ़ उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्रीहरि चार भुजाओं से सुशोभित थे उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे सम्पूर्ण शुभ लक्षणों से सम्पन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देख कर वहां से हट गए लक्ष्मी जी को भवन में गयी देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई जगतगुरु मैं न कोई नीच हूं और न धूर्त जनार्दन मैं एक तपस्वी हूं इंद्रिया मेरे वश में रहती हैं मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है माया का मुझ पर कभी कुछ भी बस नहीं चलता मैंने उस समय जो कुछ भी कहा उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था उसे सुनकर भगवान श्रीहरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया वीणा के समान मथुर वाणी में वे मुझसे कहने लगे भगवान विष्णु ने कहा नारद यह काम नीति के विरुद्ध है स्त्री को चाहिए पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार न करें, विद्वान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं तथा इंद्रियां जिनके सदा वश में रहती है उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजे है संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ तो यह बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए जब सनकादि मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम तथा दूसरे किसी देवता की की देवता, की की क्या जाए? मानव अथवा पशु का शरीर करने वाले प्राणी भला जन अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं वेद के ज्ञाता योग साधन में निपुण सर्वज्ञ एवं जितेंद्री सत्वरज तमो में किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है काम भी माया का ही रूप है उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है छिपे रूप में रहकर वह विद्वान मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने वश में किए रहता है कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी छोभ उत्पन्न कर देता है फिर स्वभाव अथवा कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए यह बड़ा ही कठिन काम है नारद जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए मेरा मन संदेश से भर गया अतः उन जगत प्रभु सनातन श्रीहरी से मैंने पूछा रमापते माया का कैसा रूप है उसकी कैसी आकृति है उसमें कितनी शक्ति है वह कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है यह मुझे बताने की कृपा करें जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवन मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कट इच्छा लगी हुई है आप शीघ्र ही उसे दिखा और समझा कर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें